मित्रों विष्णु जी ने अभी बाढ़ के बारे में बताया और वहां पे एक तरह से संवाददाता उसको इवेंट की तरह ले रहा है तो मैं चाहूंगा कि हमारे आलोक भाई जिनको अभी विवेंट को सम्मानित किया गया आज आलोक जी होली इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे अलग अलग उस इवेंट को कैसे अलग अलग डांसेस ला रहे हैं साक्षात कर रहे हैं विवेंका शीर्षक है होली नृत्य का इवेंट मैनेजमेंट होली का मौका होली डांसर पहुंच रहे हैं गोपिकाओं के साथ होली डांस करने होली डांसर हैरान परेशान हैं गोपिकाएं है, लिफ्ट नहीं दे रही हैं होली डांस की बात करो तो पूछते लगती हैं कि बताओ नेल पॉलिश कैसी लग रही है महंगी है हे होली डांसर ग्वाले तू अफोर्ड नहीं कर सकता इसको होली डांसर नंबर एक रुवासा होकर बता रहा है मंदी में इधर नौकरी चले गई गोपिके नेल पॉलिश तो छोड़ो इधर पिज्जा खड़े तक के लाले पड़े हुए है होली डांसर नंबर टू दुखियों के बता रहा है गोपी के हाल बहुत खराब है एलवन इंक्रीमेंट बहुत खराब हुए हैं नील पॉलिश तो क्या इस बार में तेरेली बिंदी का पैकेट तक नहीं ला पाया सारे पैसे खाने में खत्म हो गए गोपी का ताना दे रही है जब ते तेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं तो कहे को आ जाता है होली डांस करने होली डांसर चक्रायन मान भाव में कह रहा है अरे होली तो पावन पर्व है तू तो कैसी बात कर रही है गोपी के गोपी के ने जवाब दिया पर्व व्हाट डू यू मीन बाय पर्व तुम मुझसे हिन्दी में बात किया करो ये संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती होली अब इवेंट है इवेंट हम इस पर डांस करेंगे उनके साथ जिन्हें इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले लेकर आएंगे इवेंट मैनेजमेंट वाले हमारे साथ डांस की इजाजत उन अंग्रेजों अमेरिकनों को देंगे जो डांस के ग्लोबल टेंडर भर के हमारे साथ डांस करने की सबसे ज्यादा कीमत चुकाएंगे इस डांस के शो स्विट्जरलैंड के टीवी शो पर आएंगे अब होली अब ग्लोबल इवेंट है तो उसे खाली बरसाने के मान रहा है होली डांसर चकरा चुका है होली पर्व है बचपन से पढ़ता आ रहा है पर पर गर्व है होता रहे पर अब इससे पर्पज सर्व नहीं होता गोपिका बहुत स्मार्ट हो चुकी है होली इवेंट हो चुकी है इवेंट है तो मैनेजमेंट वाले कूद लिए हैं मैनेजमेंट वाले कूद लिए हैं है तो ब्रांड बनेगा ब्रांड बनेगा तो कमाइयां होंगी कमाइयां होंगी तो और बड़ा ब्रांड होगा और बड़ा ब्रांड बनेगा तो गोपियों का अगला होली शूट स्विट्जरलैंड में होगा गोपियाँ ये सोच सोचकर हर्षित हो रही हैं। है गोपीका प्लीज पुरानी दोस्ती है अपनी हर होली पे हम साथ साथ नाचे हैं। दूरदर्शन की पुरानी क्लिपिंग्स पर देखो हमारे तुम्हारे साथ साथ नाचते गाते फोटो हैं। इस कदर होली को इवेंट न बना होली डांसर चरौरी कर रहा है गोपिका स्पष्ट कर रही है देखो हम गोपिकाओं के हाथ में कुछ भी नहीं है सारे कॉन्ट्रेक्ट साइन हो गए हैं अब हम मुस्कुराएंगे तो भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हिसाब देना पड़ेगा कि हम फालतू में क्यों मुस्कुराये यूसी हम पूरे के पूरे स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं बालों की क्लिप उस कंपनी ने स्पॉन्सर की है हार उस जलर कंपनी का है ये ब्लाउज उस साड़ी हाउस ने स्पॉन्सर किया है देख ब्लाउज के ऊपर जो ब्रांड टका है उसे एक बॉम्बे की कंपनी ने स्पॉन्सर किया है नृत्य की ड्रेस जयपुर साड़ी हाउस ने स्पॉन्सर की है पाव में घुंघरू उस डांस क्लास कंपनी ने स्पॉन्सर की है हे हो डांसर हम तो दिख रहे हैं पर हम है नहीं हम तो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड बाय सम कंपनी है हम चाहे तो बगैर पेमेंट को तो स्माइल भी नहीं दे सकते हम पे फाइन हो जाएगा वही डांसर गुस्से में बोला तो अब ये मत कह देना कि तेरी सांसें भी स्पॉन्सर्ड है गोपिका ने जवाब दिया हाय तुझे कैसे पता लग गया मेरे मुंह का टेस्ट मेहकती साँसों वाला टूथपेस्ट उसने तो मेरी सांसों को स्पॉन्सर किया है हर तीन मिनट के बाद हमें डांस में कमर्शियल ब्रेक लेना है और कहना है की हमारी मेहकती साँसों का राज फला टूथपेस्ट वो डांसर गुस्से में बोला हे hey भगवान क्या तुम सिर्फ स्पॉन्सरों के साथ डांस करोगी पर्व का उल्लास का कोई मतलब नहीं है गोपिका ने बताया हो oh, उल्लास व क्यूट नेम वो कंपनी वाला हमसे कह रहा था किसी बनियान का अच्छा सा नाम बताओ उल्लास अच्छा नाम है मैं उसे रिकमेंड करूंगी कुछ पैसे मिलेंगे तेरे साथ भी शेयर करूंगी चलो कुछ एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारी और हमारी हो जाएगी हुई डांसर फिर गुस्से में बोला इनकम एक्स्ट्रा इनकम रुपए क्या इसके अलावा कुछ और भी सोचते हो तुम दूसरी स्मार्ट गोपी ने जवाब दिया हाँ, बिल्कुल सोचते हैं। हम सिर्फ रुपए के नहीं सोचते हम तो और पौडर के भी सोचते हैं। तुम हमारे डांस नहीं कर पाओगे यू आर आउट डांसर हुई डांसर फिर चक्रायमान है हम क्यों नहीं डांस कर सकते तुम्हारे साथ गोपी बता रही है बुद्धू तीन मिनट बाद कॉमर्शियल ब्रेक करना होता है जैसे डांस हो रहा है आज ब्रिज में होली रे रसिया तीन मिनट बाद हम बताएंगे कि होली डांस ब्रिज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रायोजित फिर तीन बार डांस का रुक जाएंगे फिर हम बताएंगे होली के कलर जापानीज पेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड फिर तीन मिनट बताएंगे कि हमारी डांस ड्रेस जयपुर साड़ी द्वारा स्पॉन्सर्ड अब होली डांस सिर्फ ऐसे होता है कि हमें ज्यादा करके स्पॉन्सरों के बारे में बताना होता है बीच में डांस के सिर्फ दो मिनट मिलते हैं होली डांसर सुनकर बेहोश हो गया है और गोपिकाएं होली डांस के इवेंट की तैयारी में चलेगी धन्यवाद आलोक जी निश्चित रूप ऐसी अनेक डांसर से आपने साक्षात्कार कराया अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सुनीता शानू जी जो इनकी होजी का वर्णन है वो अलग तरह का रंग है उस बरसानी की होजी का आधुनिकीकरण किया है तो सुनीता जी सुनाइए कि कैसे पिटे और कितना पिटे काना जब बरसाने में राधा ने उनको बुलाया आइए हम भी सुनते हैं व्यंग का विषय है कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाए रही राधा अब जो राधा बुलाये तो काना कैसे न आए राधा बुलाती है की आओ और हमें रंग लगाओ काना रंग लगाने जाते हैं और पिटकर आ जाते हैं हमारे देश में कान्हा का पिटना सदियों से चल रहा है लेकिन कान्हा ने बुलाने पर जाना नहीं छोड़ा है आज फिर से राधा ने बुलाना शुरू कर दिया है कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाए रही राधा हमारे शर्मा जी भी राधा की पुकार सुनकर अपने सुर का तड़का लगा रहे थे की अचानक उन पर गोली का रंगीला बहुत सवार हुआ और गाने लगे फाग खेलन को आएंगे नटवर नंद अरे रे नटवर नंद अरे यह क्या ये अचानक कनहिया का सुर कैसे बदल गया हमारे मुंह से कन्हैया सुनते ही शर्मा जी शर्मा गए झुकी झुकी सी नजर बेकरार नजरें पकड़ी गयी हम कुछ कहें? उससे पहले ही बोल पड़े चलो चलो चलते हैं। इस बार होली बरसाने में ही खेलेंगे अरे नहीं नहीं हमने प्रेम से समझाया नैन मटकाए, हिलाए अनुनय विनय की लेकिन उन पर तो कन्हैया गिरी ऐसी सवार थी की वो नटवर हो गए हर बात में नटने लगे अब जब सारे त्रिया चरित्र हो गए बेकार तो बस एक ही शस्त्र होता है धारदार मजबूरन हम स्त्रियों को अपने जीवा अस्त्र को प्रयोग में लाना ही पड़ता है थोड़ा जीवाह पर विष लगाना ही पड़ता है हमने मुंह का शहद थूका जीवाह की धार पैनी की थोड़ा विष लगाया और बाण छोड़ दिया शब्द बाणों का विश्वास कर सकते हैं आप ये सीधी और विश्वसनीय चोट करते हैं आज तक तो कोई भी पुरुष बच नहीं पाया है सो बाण ऐसा चला कि सीधा करेजा चीर गया चीरते हुए बोला हद हो गई, उमर पचास सिर कपास थोड़ा कमर का ही कर देते तो लिहाज बेचारी महंगाई की मार से, वैसे ही टेढ़ी हो चुकी है बरसाने की लाठिया तोड़ देगी तो पढ़ते रहना मालिश पुरान हमारी बातों से, शर्मा जी के रंगेरे मूड पर कीचड़ पड़ गया गुस्से में थैला उठा निकलने लगे तो चार पाई टकरा गये अब गुस्सा सातवें आसमान आरोप एक बार तो लगा की बस होली का गुब्बारा यही फूटने वाला है आज दूसरा दिन था लग रहा था मुलाने का काम राधा जी नहीं करेंगी टीवी ने दे लिया है एंकर्स चीख चीख कर संदेश दे रहे थे इस बार कृष्ण की नगरी गोकुल में जबरदस्त रंग बरसने वाला है होली की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। भक्त मंडलियों ने दूर दूर से आकर डेरा जमा लिया है होली का यह नज़ारा देखने विदेशी भी आकर इकट्ठा हो गए बीच बीच में पुरानी फिल्मों के गीत सुनाई देते रहे रंग बर भीगे चुनर वाली रंग बर देखने सुनने वाले खुद को चुनरी वाली के साथ रंग में डूबा हुआ महसूस करने लगते बच्चों को ये भीगी चुनरी वाली कुछ अटपटी सी महसूस हुई तो उन्होंने चैनल बदल दिया दूसरे चैनल पर बरसाने की होली का बखान हो रहा था बरसाने की हुरियारा ने नंद गाँव के हुरियारों को ललकारती हैं। तब नंद गाँव के हुरियारे रंग पिचकारियाँ लेकर बरसाने आ जाते हैं और यहाँ होता है इनमें कंपटीशन। गाना चलने लगता है कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाए रही राधा टीवी एंकर आंखों देखा हाल बताने का तरीका इतना जबरदस्त हो जाता है कि टीवी देख रहे भूतपूर्व ग्वाल बाल कमर कस लेते हैं पता नहीं इन पुरुषों को महिलाओं के रंग लगाकर कर बदले में लठ खाने में क्या स्वाद आता है पिछले दफे जब हम लोग हरियाणा ऐसी कोड़ा मार होली खेल कर आए थे शर्मा जी हमारी भाभी हफ्ते भर कोसते रहे थे और हम पूरा महीना कमर आरोप सेव करते रहे अब ये बात तो कोई नहीं समझ पाता की इतना पिट पिटा भी ये लोग सुधरते क्यों नहीं है वैसे होली के हृदंग में हर जगह महिलाओं को रंग लगाने के चक्कर में पुरुष पिटते ही पिटते हैं गोकुल में गोपिया पुरुषों को छड़ी से पीटती हैं। तो हरियाणा में कोड़ा रंग में भिगोकर पीठ पर मारा जाता है बरसाने की होली होती है लठमार बरसाने की होली और राधा का बार बार बुलाना शर्मा जी को रोक नहीं पा रहा था एक बार फिर सर पर भूत सवार हो गया हम उतारने में लग गए समझाते रहे आपकी उम्र नहीं है नादानिया करने की हड्डियाँ चटक जाएंगी बाल काले करके आप जवान तो हो नहीं पायेंगे न वंशलोचन ऐसी हड्डियाँ जुड़ेंगी न सिराजीत ऐसी आएगी गाँव के ने भी रंग लगा दें तो हमसे ऐसी न कहना ओ, यह तीर तो साथ छोड़ती जवानी और नामुराद बालों की तरह याद दिला गया कितना तेज से सींचा था बेमुरहत बालों को फिर भी साथ छोड़ गए अपमान का पान कुछ ज्यादा हदें पार कर गया तो फैसला जो होना था हो गया हमारे पास टीवी को कोसने के सिवा कोई काम नहीं बचा था इस टीवी के चक्कर में जाने कितने ही पुरुष झांसे में आ जाते हैं और घड़ी भर रंग लगाने के स्वाद में लाठियों से पिट जाते हैं कुम्हार का जोर जब कुम्हारी पर नहीं चल पाता तो गधे को पीटता है सो हमने टीवी बंद कर दिया तीसरे दिन हम पहुंच गए चचेरी बहन के घर मौसम में भंग सी घुली थी चारों तरफ शोर मचा था फाग खिलन आए नटवर नंद किशोर हमने आखिरी उम्मीद में अपने नंदकिशोर की ओर देखा फिर बहनों ऐसी कहा देखो भैया इस बार तुम्हारे जीजाजी होली खेलने आए हैं सो so, देखो थोड़ा लिहाज रखना रात भर सालियाँ सलहजे समझाती रही कि बच नहीं पाओगे कान्हा बनने का हट छोड़ दे लेकिन नहीं लाठी का भूत था सो नसीहतों से कैसे उतर पाता सालियों ने लाठियों को तेल पिलाना शुरू किया शर्मा जी ने पूरे बदन पर तेल छुपड़ लिया गाढ़े रंगों से पिचकारियां भर ली मंदिरों ऐसी घंटों घड़ियालों के बजने की आवाजे आ रही थी कही फूल बरस रहे थे कहीं लड्डू बरस रहे थे सारा आसमान रंग रंगीला हो गया था धरती सतरंगी चुनर ओढ़ चुकी थी कीर्तन मंडली गा रही थी उड़त गाल लाल भय बदरा दबा दब भांग पिलाई जा रही थी भला हो इस बेचारी भांग का जिसे पीकर चूहा भी शेर बन जाता है वरना डांटियों के आगे भला कौन बच पाता है शर्मा जी ने एक बार फिर खुद को दर्पण में संवारा हमने इस बार टोकना उचित नहीं समझा सोवीर योद्धा को युद्ध भूमि में जाने की अनुमति दे दी जैसे ही दोनों टीम मैदान में आई एक सच्चे खिलाड़ी की तरह शर्मा जी रंग फेंक फेंक कर साड़ियों को भिगोते रहे सबको अचंबित कर दौड़ लगाते रहे रंग युद्ध का अगला दौर शुरू हुआ हाथ में झंडा लेकर जैसे ही लाडली मंदिर की तरफ दौड़े गोपियों का झुंड उन पर बरस पड़ा अब बुरा ने मानो होली की तर्ज पर दे लाठी दे लाठी शर्मा जी आरोप सब सवार हो गयी भागे कि खाए शर्मा जी को समझ न पाए ये कैसा नियम है भाई हम तुम्हें फूल दे रंग लगाए तुम लाठिया दो अचानक पैर फिसला मुंह से निकला अरे बस भी करो लड़कियों जमाई को जमीन आरोप पड़े देख चाची भी चुप न रही रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी उठाई लाठी दो चार धस दी सालियाँ हंसी जा रही थी किसने कहा था खेलो हमने तो उम्र का लिहाज रखा इतना तो मारा ही नहीं जीजा खुद ही लुढ़क गए तो हम क्या करें शर्मा जी का हाल बहुत बुरा था लाठियां खाई कमर तोड़ाई बेजती हुई राधा अब भी बुलाए जा रही थी अन हाँ बस्ताने में आ जाइयो बुलाए रही राधा मित्रों मैंने अभी एक आपके सामने थोड़ा सा रस परिवर्तन किया सुनीता शानू को सुना पटना से पता विशुद्धानंद जी हमारे बीच में है भाग वाले गीत सुनायेंगे पहली रचना है फाग वाले दिन आम के संग बौराने के दिन भौरों के संग गुनगुनाने के दिन बेच रही दिशा दिशा ने निमंत्रण पलकों में बसने बसाने के दिन आमों के संग बोराने के दिन भौरों के संग गुनगुनाने के दिन बेज रही दिशा दिशा नेह निमत्र पलकों में बसने बसाने के दिन बंद देखें कि हराए सरसों के पीले चुनर रंगों में भीग भीग जाने के दिन महुए के फूलों से खिले खिले गाल महुए के फूलों से खिले खिले, खिले गाल अरे लाल लाल होठ फड़ फड़ाने के दिन आमों के संग बने के दिन भौरों के संग गुनगुनाने के दिन भेज रही दिशा दिशा है निमंत्रण पलकों में बसने बसाने के दिन दूसरा बन देखे पछुए ने तान दी झुकती कमर होरी को धनिया मनाने के दिन मनमादक गंधों से भरा हुआ घट मनमादक गंधों से भरा हुआ घट अरे भर भर के रीत रीत जाने के दिन आमो के संग बोराने के दिन भौरों के संग गुनगुनाने के दिन बेज रही दिशा दिशा नेह निमत्रण पलकों में बसने बसाने के दिन तीसरा बन देखे नए नए किसले और नए नए पात नए नए सपने सजाने के दिन मस्ती में झूम झूम टेर रहे खेत मस्ती में झूम झूम टेर रहे खेत हर नए नए चंद गीत गाने के दिन आमों के संग बोराने के दिन भौरों के संग गुनगुनाने के दिन भेज रही दिशा दिशा ने निमंत्रण पलकों में बसने बसाने दिन पलकों में बसने बसाने के दिन धन्यवाद विशुद्धानंद जी मित्रों अब मैं चाहूंगा कि रायपुर से हमारे बीच में है गिरीश पंकज प्रखर व्यंग करने वाले बचपन की याद आते ही हमें अपनी शरारतें याद आती हैं होली तो है ही शरारतों का अवसर तो इनकी बचपन की शरारत यह है कि इन्होंने दिन में ही होली का अध्यन कर दिया होली क्या आती है मुझे अपने बचपन का वो दिन याद आ जाता है जब होली की पूर्व संध्या में अपन की जमकर ठुकाई हुई थी उस दिन तो पिता ने पीटा था तो रुलाई छूटी थी आज याद करता हूँ तो हंसी छूटती है बात इन दिनों की है जब हम मिडिल स्कूल के शरारती छात्र हुआ करते थे और याद करता हूँ वो दिन जब अपन ने दिन दहाड़े होलिका दहन कर दिया था आपस में चंदा एकत्र करके मोहल्ले वालों ने लकड़ियां खरीदी थी और होलिका की साज सज्जा कर दी थी लेकिन जिस शाम को होली जलनी थी उसी दिन सुबह सुबह मुझको एक खुरापात सूझी मैंने सोचा रात को तो सभी होलिका दहन करते हैं क्यों ना इस बार नया प्रयोग किया जाए? और दिन में ही होलिका को निपटाकर मजा लूटा जाए, बस चुपचाप रसोई घर में घुसकर सबसे पहले माचिस को जेब के हवाले किया और बची खुची मलाई को मुखस्त करके हम विरोचित भाव से बाहर निकल आये भरी दोपहरिया थी सब अपने काम धाम में लगे थे जहाँ होलिका सजाई गई थी वहां आसपास कोई नजर नहीं आया मैंने पास जाकर देखा तो होलिका में जल्दी से आग पकड़ने का सुंदर बंदोबस्त किया गया था वहां एक जगह पैरा और रद्दी अखबार ठूस ठूस कर भर दिए गए थे और धीरे धीरे होलिका के निकट पहुँच माचिस निकाली और फटाक से तीली जलाकर होलिका दहन का एकल उद्घाटन कर दिया आग फौरन भड़क उठी तो हम भाग खड़े हुए लेकिन भग खराब की पड़ोसी सत्तु भैया की नजर हम पर पड़ गई और वो चीखे अरे, अरे अरे देखो लड़के ने का कर दो अरे बाप रे होली भूख दई ससुर ने पकड़ो इसे इतना सुनना था कि आसपास के लोग जमा हो गए सब ने देखा होली जल रही है लोग अपने घरों से पानी लेकर आते तब तक तो आग जवानी की तरह मचलने लगी आग बुझी तब तक होलिका की अंत्येष्टि हो चुकी थी और हम नौ दो ग्यारह हम नदी के किनारे बैठे भय से कांप रहे थे कि आज तो भैया जमकर ठुकाई होगी और दूसरे दिन होली बिस्तर पर ही मनेगी मोहल्ले के लोग गुस्से में थे वे सीधे घर पहुंच गए उस वक्त पिताजी आराम फरमा रहे थे उन्हें उठाया गया और सारा किस्सा सुना दिया गया शांत स्वभाव वाले डोपरी पिताजी शिकायत सुनकर गुस्से में भर उठे हद है आने दो ऐसी अच्छी खबर लेता हूँ उसकी माफ कीजिएगा उसके कारण आप लोग को तकलीफ हुई अच्छा शाम को मिलते है एक सज्जन आगे आए और अरे माफी मांगने से क्या होगा उपाध्याय जी शाम को होलिका दहन करना है उसके लिए लकड़ी का इंतजाम करना है लकड़ी टाल जाना होगा पिताजी मासूमियत से बोले तो जाइए ना कुछ चंदा मैं भी दे दूंगा मोहल्ले के कल्लू दादा सामने आकर बोले आपको पूरा पैसा देना होगा हम लोग तो दे चुके हैं आपने वैसे भी इस बार चंदा कम दिया था पिताजी क्या बोलते बेटे की गलती थी बाप भी भुगते वे भीतर गए और अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा रूपये देकर हाथ जोड़ दिया लोग चले गए और पिताश्री हमारे आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गए बहुत दिनों से तेल पिलाकर रखे गए डंडे का उपयोग नहीं हुआ था पिताजी उसे हस्तगत करके घर के बाहर टहलने लगे शाम हो गई, मैं घर नहीं पहुंचा। दूर से देखा पिताजी डंडा लेकर के बाहर टहल रहे हैं। मैं समझ गया कि आज मोहे नींद नहीं आएगी क्योंकि पिटाई से पूरा शरीर हाय हाय करेगा बेटा आज तो तुम गए काम ऐसी तुम्हारा हो गया कल्याण ले लेकिन मुझे तो घर आना ही था स्कूल में पिटाई खाने की पुरानी आदत के कारण हिम्मत के साथ घर पहुंच गए मुझे देखकर पिताजी मेरी तरफ दौड़े और डंडा उठाकर शुरू होने ही वाले थे कि माँ ने रोक लिया और बोली आपको मेरी कसम जो डंडे से पिटा दो तो। माँ समझदार थी जानती थी डंडे से बच्चे को अधिक चोट लग सकती है कल बेचारे को होली भी तो खेलनी है गांधीवादी पिता ने सोचा डंडा अधिक हिंसक हो सकता है इसलिए उन्होंने डंडा माँ के हवाले किया और अपने कठोर हाथों को डट उपयोग में लाना शुरू किया मां बीच बीच में बचाव करती रही इसलिए मार का प्रभाव मिलाजुला बना रहा बाहर कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और खुश हो रहे थे अच्छी पड़ रही है पट्टे को बताइए दिन दहाड़े होली चला दी आज तक ऐसी बदमाशी किसी ने नहीं की भाई और इस लड़के को देखो कुछ देर पीटने के बाद पिताजी को लगा काफी डोज दे दिया पहली बार मुझे इतना पीटा था थार था कर वे एक जगह बैठ गए और तमाशबिन समझ गए या फिल्म का दंड हो गया है इसलिए सब आगे बढ़ गए माँ अपने रोते लाल को छाती से चिपकाकर चुप कराने लगी कुछ देर बाद पिताजी फिर मेरे पास आए। मैं जोर जोर से रोने लगा तो माँ ने कसम दी खबरदार जब हाथ उठाया तुम्हें मेरी कसम पिताजी मुस्कुरा पड़े और बोले अरे इसे प्यार करने आ रहा हूँ फिर मुझे अपने गले ऐसी लगाकर बोले आखिर तूने ऐसा क्यों किया मैंने धीरे से कहा ये देखने के लिए कि होली दिन में जले तो कैसी दिखेगी देख लिया ना कैसी लगी होली मैंने सोचा पिताजी मेरी बहादुरी पर आप शायद खुश हो रहे हैं इसलिए मैंने आंसू पोसते हुए कहा बहुत अच्छी लगी पिताजी इतना बोलना था की पिताजी ने फिर अपना हाथ उठाया लेकिन माने रोक दिया और हंसकर बोली अरे जाने दो नादान है बच्चा है बेचारे को भले भूरे का ज्ञान नहीं पिताजी चुप हो गए जैसे आज मैं चुप हो जाता हूं अब लगता है कि पत्नी के कहने पर चुप हो जाना हमारी खानदानी परंपरा है खैर शाम हो चुकी थी रात को होलिका दहन का, का कार्यक्रम होना था पिताजी के दिए गए पैसों से एक ट्रक भर लकड़ियां लाई जा चुकी थी वो तो स्वाभाविक था की होलिका दहन के मुख्य अतिथि टाइप का कुछ पिताजी को ही बनाया जाता पिताजी ने मुझे अपने साथ ले लिया माँ भी पूजा का सामान लेकर आ गई होलिका दहन स्थल पर सब मुझे कर हँस रहे थे हर कोई एक दूसरे को इशारे से बता रहा था यही है वो खुरा जिसने दिन दहाड़े होली जला दी थी मैं चुपचाप माँ का पल्लू पकड़े मंदम मुस्कुरा रहा था धन्यवाद गिरीश जी मित्रों अब मैं चाहूंगा कि भोपाल से हमारे मित्र ज्ञान चतुर्वेदी जो हमारे समय के बहुत अच्छे रचनाकार व्यंकार है आइए ज्ञान भाई अपना हास्य व्यंग्यात्मक रचना पढ़िए आपका स्वागत है आजकल तो खैर ऐलानिया ताल ठोक कर प्यार करने का जमाना चल रहा है और आज यह कल्पना करना भी कठिन है कि कभी किसी जमाने में कितना लुक छिप कर प्यार करना पड़ता आज हम आपको उसी जमाने की कुछ बात बताएंगे उन दिनों लोग छुपकर प्यार करते थे कुछ तो इतना छुपकर करते थे कि उनके सिवाय किसी को भी पता नहीं चल पाता था लड़की को भी नहीं बता पाते बस तो दूर दूर से प्यार करते इतनी दूर खड़े होकर इतने चुपचाप आहे भरते थे कि आह आसपास के वायुमंडल में ही भटक कर रह जाती थी छुपकर लड़की को देखा करते आड़ से ताकते और ऐसा करते हुए आसपास से कहीं कोई परिचित निकल पड़े तो शर्माघर नाली या वार को ताकने लगते थे महबूब की गली से कभी गुजरते भी तो ऐसे कुत्ते का पोज बना लेते जो बाईद यूं ही बेमतलब भटकता हुआ इधर निकल आया ऐसे में यदि लड़की छज्जे पर आ जाए तो तो नाली में छुप जाती वहीं से उसे चुपचाप देखते प्यार बाकायदा खूब करते परंतु चिंतित रहते थे कि कहीं को टोक ना दे वरना क्या करेंगे वे किसी को भी यह मौका नहीं देना चाहते थे चाहे इस चक्कर में वे खुद प्यार कोई मौका न ले पाए हों प्यार में इतनी एहतियात और इतनी सतर्कता बरतते थे मानो कि जासूसी के काम पर निकले हो लड़की का पीछा यूं करते मानो किसी संदिग्ध का पीछा कर रहे हो मजेदार बात यह होती इतनी छुपन छुपाई में भी कई बार प्यार चल चलता था और प्यार चल पड़े एक बार तब तो लोग और भी एहतियात बरतने व्यक्त मानो प्यार की नौकरी से सस्पेंड हो जाने का भय हो लड़की को लेकर भी छुपे छुपे घूमते साथ रहकर भी अकेले से दिखने की कोशिश करते मान लो फिर भी कोई देख ही ले तो बार बार बताते कि कजिन सिस्टर है कई बार तो घबराहट में राखी तक बंधवा ले प्रेम पत्र इस तरह ऐसी छुप सौंपते मानो देश का कोई अति गोपनीय दस्तावेज दुश्मन देश के जासूस को दे रहे हो प्रेमिका का फोटो शरीर में ऐसी जगह छुपा कर साथ रखते कि जब तक पूरी नंगा झोली ना कर ली जाए वह फोटो बरामद ही नहीं हो सकता और कभी प्यार कर ही रहे हों तो स्वयं दाएं बाएं दोनों तरफ देखते आते थे और लड़की को कहते थे कि बाकी तरफ तुम नजर रखो जमाना तब भी प्यार करने वालों का था परन्तु जमाना प्यार का दुश्मन भी माना जाता प्रेमिका कहते थे गाने होते थे कि जमाना बड़ा बेदर्दी है बैरी है लालिम है वगैरह वगैरह की कारण जमाने से छुपकर प्यार करने पर जोर था इतने पोशीदा ढंग से प्यार करना पड़ता था मानो कोई आदमी घने अंधकार में काला कंबल ओढ़कर कोयले के ढेर में कुछ चीज खोज रहा और इतनी कठिनाइयों के बीच भी कुछ प्यार यदि सफल हो जाते थे तो लोगों की ईश्वर के चमत्कार में आस्था बढ़ जाती प्यार में इस तरह से एक आध्यात्मिकता का पुट आ जाता जो प्रेमियों को गलत रास्ते पर जाने से बचाता अब प्रश्न ये उठता है कि इतना छुप छुप कर प्यार करते थे लोग आप पूछेंगे हम बताते हैं दरअसल तब प्यार में बदनाम हो जाने का डर कुछ इस तरह सताता था जैसे चिल्ला जाड़ों में सर्दी और मलेरिया में कपकपी सताती है छुपकर करो बस छुपकर करो पता चला तो बदनामी होगी और बदनामी होती भी थी जमाना उन दिनों ऐसा था कि मानो बदनाम करने के लिए ही बैठा रहता था और इसी कारण प्यार को आड़ की दरकार होती थी छुपकर प्यार करना पड़ता था जमाने की पीठ की तरफ जाकर फिर वहां बैठकर प्यार करते थे लोग आदमी करता यह था कि काफी देर तक तो जमाने के आगे की तरफ चहलकदमी करता हुआ कुछ और काम करने का बहाना करता रहता और फिर अचानक ही चुपके से गायब होकर जमाने के पीठ की तरफ निकल जाता जमाना झांसे में आ जाता जब तक वह अपने आगे दरियाफ्त करता ही भाई साहब दिखते तो भी रहे थे कहा गए तब तक तो भाई साहब उसकी पीठ के पीछे प्यार और उससे जुड़ी अन्य आवश्यक फटाफट निपटाकर वापस सामने आकर यूं टहलने लगते मानो कि जमाने को रिंच मात्र भी संदेह न हो सके जमाने का उन दिनों भी यही रवैया था कि वह इस बात पर कभी कोई ध्यान नहीं देता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है पीछे जो भी करो सामने जमाने की इज्जत करो तो जमाना खुश रहता है पीछे जाकर जमाने को लत्या भी धो तो जवाना आगे देख रहे को ही फटकारता है छुपकर प्यार करने के अन्य कई फायदे भी थे अब एक फायदा तो यही होता कि प्रेमीगण हरदम में चौकन्ने वरना तो देखिए प्यार बदनाम है ऐसा कहते हैं पर चौकन्ना प्रेमी बेसुद होने से बच जाता दूसरा फायदा यह था कि छुपकर मिलने और कोई देख ही ना पाए ऐसा सोचकर वह हमेशा ही नीम अंधकार में ही महबूब से मिला करता मिलते टाइम कि इतनी जल्दी में रहता कि कहीं कोई देख ना ले अब इस जल्दबाजी और इस अंधेरे के कारण उसे महबूब की खूबसूरती का एक धर्म बना रहता पुरानी प्रेम कथाओं में जहाँ हर प्रेमिका का सुंदरी होती थी तो इसके पीछे उसका सुंदरता नहीं था वास्तव में अंधेरा और इस जल्दबाजी के कारण मचा कन्फ्यूजन था प्रेमी धीरे धीरे इतना चौकन्ना रहना सीख जाता था की प्रेम से बचे टाइम में कई बार तो वो चोर वगैरह भी पकड़ लेता इस तरह चौकन्ना आदमी बड़ा समाज के काम का आदमी आज के इस खुले खेल वाले प्यार के जमाने में मेरे श्रोतागण उन दिनों की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जब हमने इतना प्यार और इतना छुप छुपकर किया कि वर्षों तक हमें खुद ही अपने से ये बात छुपाकर रखनी पड़ी कि हमें प्यार हो गया है ऐसे खुद से छिपा कर प्यार करने वाले को जब खुद को पता चलता था तो आगे वर्षों तक दूसरी पार्टी को पता नहीं चल पाता अजीब कन्फ्यूजन का जमाना था मित्र आप नहीं समझेंगे मित्र निश्चित रूप से ये देख के लगता है कि वो जो जमाना था वो प्यार का जमाना था मित्रों मैं जानता हूं आप सबके मन की बात क्या है मेरे मित्र बहुत उदार मना हैं तो मैं चाहूंगा कि एक खोली की पृचकारी मैं भी आपके सामने आपको मारू इसमें किस तरह से होली का लोग अवसर का सदुपयोग करते हैं होली किस तरह से आपके बॉस है उनसे मिलने का एक कारण भी बन जाती है और होली का प्रसाद ये मेरी रचना का शीर्षक है मित्रों होली का आगमन निकट था बजट किसी ढलती सुंदर नर्तकी सा बाजार में अपना आइटम पेश कर बाजार में सजी महफिल से विदा हो चुका था राधेलाल दोनों हाथों में सर दिए किसी सरदर्द की गोली के विज्ञापन पुरुष बैठा था राधेलाल का सर आम बजट के कारण दर्दग्रस्त नहीं था उसके सरदर्द का कारण उसकी प्रमोशन का जुकाड ना बैठ पाना था उसे पता है की प्रमोशन का जुगाड़ बैठ गया तो सारा बजट ठीक हो जाएगा घर ठीक चलेगा प्रमोशन बॉस ने देनी है और बॉस से मिलने का जुगाड़ नहीं बैठ रहा था दफ्तर में मिल नहीं सकता ऐसे काम के लिए अकेले मिलना होता है मिलने का अगर जुगाड़ नहीं बैठेगा तो उन्हें प्रसन्न करने का जुगाड़ राधेलाल कैसे बैठाएगा पति को चिंताग्रस्त देख भारतीय पत्नी का ये प्रश्न पूछना स्वाभाविक है कि क्या हुआ अतः राधेलाल की पत्नी ने भी किसी पतिव्रता आदर्श भारतीय नारीसा सम्मान सहित राधेलाल से पूछा क्या है सुबह सुबह थोड़ा लटका रखा है मेरे कोई माँ बाप या भाई, भाई बहन नहीं आने वाले हैं मनुष्य छोड़ो होली आने वाली है बेटिया की पहली होली है उनके यहां कुछ लेकर जाना है कि नहीं जाना राजेलाल ने उदासी स्वर में कहा मैं इस लेने देने में विश्वास नहीं करता पत्नी ने आंखें तलेर के कहा तुम्हारे विश्वास न करने से क्या होगा वो लोग तो लेने देने में विश्वास करते हैं ना विरोधी दल कितना भी अविश्वास प्रस्ताव लाए यदि सत्ता पक्ष के पास ताकत है तो विरोधी दल का अविश्वास नक्कारखाने में टूटी होता है पति ऐसी टूटी केवल बजाने वाला ही सुनता है तुम्हारे समझियों के पास भी की ताकत है आजकल ही पैसा ही सब कुछ है हे स्वामी तुम्हारे भाई तो उनकी चरण वंदना करते रहते हैं और तुम तूती बजाने में लगे रहो तुम्हारे भाई उनकी आरती गा रहे हैं प्रसाद आरती वाले को मिलता है तूती बजाने वाले को मजूरी मिलती है देख लेना तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे समझियों से कुछ ना कुछ हड़प लेंगे अपने बेटे को नौकरी तो लगवाई दी उन्होंने और तुम तुम तूती बजाते रह जाओगे मैंने कहा पिछली बार तो गया था उपहार लेकर खा गए थे क्या लेकर गए थे बेटी के लिए संगमरमर का चकला बेलन मैंने लाख कहा कि मुझे बता दो की क्या ले जा रहे हो मुझे तो तुम मुँह समझते हो चाहे पांचवी पास पर बी एमए से ज्यादा लेनदेन की समझ है मुझे उपहार रिश्ते को देखकर नहीं लेने वाले की हैसियत को देखकर देना चाहिए अपने भुक्कड़ भाई भाभियों को महंगे उपहार दिया है वो तो मैंने समझियों से बात बनाई कि गलती से उपहार बदल गए मेरी बात पर उन्हें विश्वास हो गया पर वो सब समझ गए की मेरा पति कितना बौडम है वो भी पैसे वाले है पैसा अनेक लोगों को मूर्ख बनाकर ही कमाया जाता है पैसे वाले को मूर्ख बनाना मुश्किल है पतिदेव राधेलाल ने कहा हे मेरी सरस्वती मैं मान गया कि तुझे दुनियादारी की बहुत समझ है अब मुझे ये बता कि मैं क्या करूं मुझे देखते ही वे कटखने कुत्ते से घुराने लगते हैं वो बोली होली का त्योहार बना ही कटखने कुत्तों को पालतू बनाने के लिए है चाहे बॉस हो हाईकमांड हो या फिर समझी होली के दिन उसके चरणों पर गुलाल छिड़क दो यदि वह फिर भी दूधकारे तो करके दुत्कार खा लो पतिदेव होली का कवच ओढ़ लो कहो की होली पर मेरी सब भूलों को जला दे और मुझ पर अपने प्यार भरे रंग की वैसे ही वर्षा करें जैसे कहाना किया करते थे निडर होकर इस पद पर चलो पति हो सकता है दूधकार के स्थान पर पुचकार मिल जाए चाहे कोई कितना ही दूतकारे जब तक लक्ष्य न मिल जाए दूतकारे ही जाते रहो होली तो ऐसे ही दूतकार पीड़ितों के लिए बनी है जैसे रत्नावली ने तुलसीदास को मार्ग राम भक्ति का दिखाया था वैसे ही राधेलाल पत्नी ने राधेलाल को बॉस भक्ति का मार्ग दिखा दिया बॉस ऐसी मिलने का जुगाड़ जम नहीं रहा था पत्नी ने जुगाड़ की राह दिखा दी की दूतकारे जाओ तब भी अपने मार्ग पर चलते रहो राधेलाल ने आरती की थाली सजाई और अपनी रत्नावली की आरती उतारते हुए कहा मैं मंजिस में था हे देवी मुझे अपने बॉस से मिलने की जुगाड़ रहा नहीं मिल रही तुम्हारे ज्ञान से मेरी अज्ञानता का अंधेरा बिन दिवाली के दियों से दूर हो गया है मिटिया के ससुर के यहां तो बाद में होली मिलने जाऊंगा पहले बॉस से मिल के आता हूँ ये कहकर राधेलाल ने अपनी समझदार पत्नी की अनेक प्रकार से चरण वंदना करने के उपरांत बॉस की चरण वंदना सम्मानजनक होली खेल और उससे फल प्राप्त करने के लिए चलना शुरू कर दिया राधेलाल बॉस के घर पहुंचा बॉस अपने कुत्ते के साथ खड़ा था उसने न केवल बॉस के चरणों में गुलाल डाला अपितु उनके साथ खड़े कुत्ते जी के चरणों पर भी गुलाल डाल दिया अपने कुत्ते के प्रति राधेलाल की स्वामिव्यक्ति को देखकर बॉस ने राधेलाल को प्रमोशन का वरदान दे ही डाला जैसे होली का प्रसाद पा राधेलाल के दिन बदले वैसे ही हर गरीब के दिन बदले धन्यवाद मित्रों दिन बदले और हम चाहते हैं कि बदलते हुए दिनों में कम से कम होली के रंग ना बदलें। होली वही मस्ती रहे होली में वही इंद्रधनुषी रंग रहे होली में वही प्यार रहे अब मैं चाहूंगा कि हमने तो आपके साथ आवाज की होली खेली है आप रंगों की होली खेलिए हमारे शब्द रंग थे आप अच्छे रंगों के साथ ऐसे रंग जो दूसरे को पीड़ित ना करें, दिल में तो रंग लग जाए परंतु शरीर पे ऐसा रंग न लगे कि जिसको छोड़ाने में बहुत कष्ट होता हो अभी आप व्यंग और विनोद गोष्ठी सुन रहे थे प्रतिभागी कवि और व्यंगकार थे श्री विष्णु नागर डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी श्री विश्वधानंद श्री गिरीश पंकज डॉक्टर प्रेम जन्मजय डॉक्टर आलोक पुराणिक और सुश्री सुनीता शानु गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर प्रेम जन्म इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के रायपुर भोपाल और पटना केंद्र से भी प्राप्त हुई प्रस्तुति सहयोग कुसुम क्षेत्रीय प्रस्तुतकर्ता एम एस रावत ये कार्यक्रम कल दिनांक 13 मार्च को रात साढ़े बजे वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रसारित किया गया